आज 8 जून 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कृकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग अद्वैत शिव दर्शन पढ़ने के संदर्भ में स्पंदकिका के अध्ययन को जारी रखते हैं स्पंदकारिका मूलतः परमेश्वर के स्वरूप को समझने का और उसके द्वारा उसकी शक्ति के द्वारा स्पंद का मतलब होता है कि कुछ करना तो स्पंदन का मतलब तो है जब उसकी इच्छा हाँ उसकी इच्छा होती परम विश्व को बनाने की तो वो इच्छा का जो मूल बिंदु है जहाँ से उसकी इच्छा शुरू हुई प्रथम बिंदु है उस बिंदु को स्पंदन कहते हैं क्योंकि स्पंदन का मतलब होता है किंचित चलन यानी जब कोई मोमेंट हो जब उसकी इच्छा नहीं थी तब तो वो शांत ब्रह्म था जिसे बिल्कुल बिना किसी उसमें बोलते वेदांत में बोलते हैं है। लेकिन शिव सिद्धांत से मानता है कि शिव सतत क्रियात्मक है वो पांच क्रियाएं बिना रुके सतत करता है और विज्ञान सम्बद्ध बात यही अधिक उचित प्रतीत होती है कि वो निष्क्रिय नहीं है क्योंकि अगर वो निष्क्रिय होता तो उसमें कैसे इच्छा होती कि मैं ब्रह्म को बनाऊँ मतलब विश्व को बनाऊँ कैसे इच्छा होती कि विश्व को समेटूँ अब नया विश्व बनाऊँ तो उसकी अगर इच्छा है तो वो क्रियात्मक है और जब वो नहीं बनाता तो ये बनता कैसे क्योंकि हम एक बात तो अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई कर्म है या कोई कार्य है तो उसको करने वाला तो होगा ही अगर आपको एक पाँच साल पुरानी मटकी मिलती है तो हमको झट समझ में आता है कि एक कुम्हार उस समय में रहा होगा तो ये ब्रह्मांड है जब तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं स्रोत जरूर है अगर आप अंतर चिंतन करें हम तो हमको इस बात का प्रबलता से एहसास होता है कि ये निराधार नहीं है जितना विश्व है वो पूर्ण एक आधार पर निर्मित निर्मित है और वो आधार हमारी अपनी चेतना है ये बात हमको समझने में कठिनाई होती है और वो कठिनाई का कारण हमारी अपनी जन्म जन्मों से जो एक सीमितता है जो जिसको हम नियति बोलते हैं हम शरीर में सीमित हैं और एक काल है जो हम अंतरिक्ष में सीमित हैं तो इन दो सीमाओं की वजह से हमारा जो मनोविज्ञान हमारे दिमाग का जो हमारे दिमाग की साइकोलॉजी है वो पूरी तरह से वो थ्री डायमेंशन में आधारित होगी समय और अंतरिक्ष पर और इससे अलहदा हमको सोचना आसान नहीं है दूसरा अद्वैत को समझने में ये समस्या है कि उसमें हमको सारे संसार को देखना आसान है इस देखने वाले को देखना कठिन है क्योंकि अद्वैत समझने में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमको सबसे पहले अपना स्वयं का स्वरूप समझना है और उस स्वरूप के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो शिव दर्शन में स्पंद ईश्वर की उस शक्ति को बोलते हैं जो विश्व निर्माण के प्रति उद्दत उसके जो प्रथम क्षण उसके विमर्श में विश्व को बनाने की निर्माण करने की जो भावना आती है या विचार आता है या विमर्श आता है या इच्छा जागृत होती है सामान्य इच्छाओं में और परमेश्वर की इच्छाओं में एक मूल फर्क है कि हम इच्छा करते हैं और उसका उसको पूरा करने के लिए हमको उपक्रम करना पड़ता है कुछ न कुछ क्रिया करने जैसे हमने इच्छा की कि एक आश्रम बनाए तो उसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा खा का बनाना पड़ेगा कि कैसे बनाए कई बाधाएं आएंगी उनको पार करना पड़ेगा क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं परमेश्वर की इच्छा स्वयं अपने आप में एक शक्ति उसकी इच्छा और इच्छा इच्छापूर्ति के बीच में कोई दूरी नहीं है क्यों क्योंकि वो समस्त संसार की स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है उसके पास जो शक्ति है वो संसार की समस्त शक्तियाँ उसी से शक्ति ग्रहण करते हैं यानी शक्ति का मूल स्रोत वो स्वयं है तो उसके लिए किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती संभव ही नहीं है इसलिए वो इच्छा और उस इच्छा के भी हम पहले के बोले कि उसका मूल स्वरूप क्या है तो उसका मूल स्वरूप आनंद का है परमेश्वर का मूल स्वरूप आनंद का है क्योंकि उस आनंद में और हमारे सांसारिक खुशियों में बहुत फर्क है हम कभी अपनी खुशियों को भी बोलते थे हम बड़े आनंद में लेकिन ये हमारे बोलचाल की भाषा है आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची ही नहीं क्योंकि आनंद ना कभी कम हो सकता है न कभी ज़्यादा हो सकता है ये इसके बारे में बोलते हैं नित नवीन हो सकता है मतलब उसमें कभी जो हम शब्द है जिसको बोलते हैं उच्च टता या बौरियत वो बोरियत नाम की कोई चीज़ नहीं उस आनंद में तो वो आनंद अपने आप में परिपूर्ण है और उसका कोई विलोम नहीं है और ना कोई उसको कम ज़्यादा कर सकता है वो उसका मूल स्वरूप है और उस आनंद का कारण निर्विरोध सत्ता है और स्वयंभू सत्ता है उस सत्ता का कोई और विरोध नहीं है परमेश्वर के स्वरूप को हम जब समझते हैं तो ये समझ में आता है कि चेतनता इस ब्रह्मांड का मूल अवगुण है मूल जो गुण है वो है चेतनता आज मनुष्य तब तक मनुष्य है जब तक वो चैतन्य है उसकी चेतना समाप्त तो होने के बाद फिर वो सब मिट्टी हो जाती है चेतनता इस संसार का मूल स्वरूप है और जब हम ये कहते हैं सिर्फ इतना कि हाँ मैं यहाँ हूँ तो हम उस परमेश्वर को तस्दीक करते हैं उसको इंडोर्स करते हैं उसको तस्दीक करते, करते हैं कि हाँ परमेश्वर है क्योंकि ये है जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो अपन ये शब्द बोलते हैं है ये परमेश्वर के हस्ताक्षर है कुछ भी चीज़ है हम कहते हैं कि आज सूरज उगा है आज हवा ठंडी बह रही है ये जो है है कुछ भी शब्द में जब हम है, है लगाते हैं यानी हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ना परमेश्वर को स्वीकार करते, है। करते हैं क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ अस्तित्व के रूप में ही जाना जा सकता है उसको थ्री डायमेंशन में नहीं जाना जा सकता है कि वो हमको साक्षात सामने दिख जाए वो हमारा अपने अंतरतम का प्रोजेक्शन होता है जो हमको सामने दिख जाता है कई लोगों को जो साक्षात दर्शन होता है वो आपके अंतर चेतना का प्रतिबिंब होता है जो सामने दिखता है वरन परमेश्वर को सिर्फ अस्तित्व के रूप में ही देखा जा सकता तो योगी वो है जो परमेश्वर को अस्तित्व के रूप में देखता है अब यहाँ पर जो कुछ श्लोक दिए हैं सामान्य पहले बात बता दें कि हमारे आश्रम की ये परिपाटी बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे धर्मों का विरोध करें दूसरे लोगों के विचारों का विरोध करें ये हमारी परिपाटी बिल्कुल भी नहीं है हमारी ये भावना भी नहीं है कि हम कभी किसी का विरोध करें क्योंकि हर व्यक्ति हर धर्म हर विचार हर फिलॉसफी अपने अपने जगह पर ठीक है जो उसको मानने वाले उनको लिए वही परम सत्य है तो हमको किसी के विरोध करने में कोई रुचि नहीं है तथापि कुछ बातें हम अपनी बात को ठीक से कहने के लिए विरोध करना आवश्यक हो जाता है इसका उदाहरण अभी हमको अभी हाल में समझ में आ जाएगा सत्य ये है कि हमको अपनी बात विधायक रूप से कहना चाहिए पॉजिटिव रूप से कहना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आती है आप समझिए नहीं समझ में आती है तो उसको अस्वीकार कर दीजिए लेकिन जो बात कही जाएगी उसको तर्क संगत होना ज़रूरी है हम बेतुकी बातें अगर करेंगे तो कोई भी क्यों विश्वास करेगा हम भी जब सुनते हैं बेतुखी बातें तो उन पर अपना कोई विश्वास नहीं करते तो हमको तर्क करना कभी कभी अत्यावश्यक हो जाता है और अपने बात को ठीक से स्पष्टता से कहने के लिए कभी कभी हमको तर्क करना पड़ता है तो वही बात अभी आएगी जो अगले तीन चार श्लोकों में कि वो कुछ विचारों का विरोध है उसमें कौन से विचारों का विरोध है कि एक बौद्ध धर्म में एक अभाववाद होता है अभाववाद का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि धीमे धीमे आप ऐसा ध्यान करो कि मैं नहीं हूं और और धीरे धीरे धीरे धीरे वो उसको योगी को ऐसा लगने लगता है कि मैं नहीं हूं मैं लुप्त हो गया और वो कहते हैं कि यही एक समाधि की अवस्था है शिव धर्म जो इसके आई शिव धर्म जो इसके अलावा जो बात कहता है वो ये कहता है कि जो आप कहते हो कि मैं नहीं हूँ ये तो ठीक वैसा हुआ कि बाहर से किसी ने आवाज़ दिया कि भाई साहब अंदर हैं क्या और आप बोले मैं नहीं हूँ आप जैसे ही बोलते हो कि मैं नहीं हूँ आप तस्दीक कर देते हो कि आप हो आप जैसे बोलते हो कि मैं नहीं हूँ क्योंकि आप ये बोलो मैं हूँ तो भी आप तस्दीक करते हो कि मैं हूँ और जब आप बोलते हो कि मैं नहीं हूँ तब तो भी आप समझ में आ जाते सामने वालों का ही अंदर ही बैठा है क्योंकि आप जब नहीं बोलेगा कि मैं नहीं हूँ तो ये भावना कौन कर रहा है ये भावना करने वाला तो अंदर है इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब अगर अभाव होगा जहाँ कि हम कहेंगे कि अभाव समाधि जिसमें हमको कुछ भी मैं नहीं हूँ मैं विलुप्त तो हो गया तो ये तो एक प्रकार की निद्रा है वो अभी जो श्लोक आएगा वो कहता कि ये तो एक प्रकार की निद्रा है जिसके द्वारा आप उस समाधि से जिसको तुम तथाकथित रूप से समाधि कहते हो तो उससे जब उठोगे तो आप बोलोगे आज कि हाँ मेरे को अभाव का अनुभव हुआ तो ये अभाव का अनुभव किसको हुआ अभाव का अनुभव करने वाला तो विधायक रूप से आपके भीतर है अन्यथा अगर अनुभव करने वाला नहीं होता तो उस अभाव का अनुभव भी कैसे होता जैसे हम सुषुप्ति का अनुभव करते हैं तो सुषुप्ति भी एक प्रकार की समाधि है लेकिन हम उस सुक्षिप्ती से बाहर आने के बाद हम अनुभव करते हैं कि हाँ हमने आनंद से नींद ली तो हमने नींद का आनंद लिया तो इस नींद के आनंद लेने वाला तो उस नींद में जाग रहा था वो तो भी सो गया था अन्यथा वो आनंद कैसे लेता इसलिए विधायक सत्ता वही इस संसार का सत्य है अभाव इस संसार का सत्य नहीं हो सकता वही बात यहाँ कहते कि नाभाव वो भाव्यता में याने न अभावो भावेता में थी अभाव का भाव नहीं किया जा सकता ये अभाव का भाव करने का क्या मतलब है कि जैसे आपको बोला कि एक लड्डू उठा के लाना आप ले आएँगे पर हम बोलेंगे -१ लड्डू उठा के ले आओ तो आप कैसे लाओगे उसकी भावना नहीं की जा सकती उसको समझा जा सकता है विचारा जा सकता है गणित में लिखा जा सकता है पर उसकी भावना नहीं की जा सकती क्योंकि आप कल्पना करो तो एक लड्डू की कल्पना करोगे हम कहें माइनस वन लड्डू की कल्पना करो आप कैसे करोगे अब उस ऋण एक लड्डू की कल्पना करना संभव नहीं इस तरह से वो कहते हैं कि न भाव्यता भावेता थी यानी अभाव की भावना करना संभव नहीं है न चे तत्रा से अमूढ़ता वहाँ पर अमूर्ता भी नहीं है मतलब कि अमूर्ता का अभाव भी नहीं है यानी कि जड़ता है क्यों क्योंकि जैसे हम निद्रा अवस्था में एक अनुभव को स्मरण के रूप में करते हैं जब हम आनंद से नींद ले रहे होते हैं उस समय हमको क्या मालूम रहता कि हम आनंद से मिल ले रहे हैं उस समय तो हमको कुछ भी मालूम रहता लेकिन जब हमारा संबंध कब होता है य तो अभियोग संस्पर्शात जिस समय हमारा फिर संसार से स्पर्श होता है हमारे सांसारिकता से स्पर्श का मतलब जब जागरण होता है हमारा तो य तो अभियोग संस्पर्शार्थ तदा असीनीति निश्चय तब वो निश्चय करता है कि हाँ ऐसा था कि मैंने आनंद लिया था नींद का गहरा आनंद तो स्मृति रूप में कभी हम समाधि को नहीं ले सकते क्योंकि समाधि को नित्य जागृत अवस्था है समाधि एक नित्य जागृत अवस्था है यानी समाधि के बाद आपकी दृष्टि बदल जाती है जिसको सच्ची समाधि लगती है उसका दृष्टि बदल जाती है उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हाँ समाधि में मैंने अनुभव किया था कि संसार एक है आप अनुभव नहीं आ रहा मेरे को स्मृति शेष है शे मेरी कि मेरे को समाधि में अनुभव होता तो वो जड़ता के अनुभवों की स्मृति होती है लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है आपका वो जड़ तो है नहीं उससे ज़्यादा चेतन दुनिया में कुछ है भी नहीं वो पूर्ण शुद्ध चैतन्य है तो उस चैतन्य की अनुभूति जड़ता के रूप में या स्मृति के रूप में नहीं हो सकती इसलिए वो कहते हैं कि न भाव न भावो भव्यता में न चे से अमूढ़ता वहाँ पर अमूर्ता का अभाव मूर्ता का अभाव भी नहीं है ना पूर्ण मूर्ता है क्योंकि उस समय जब आप कहो कि मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं करके आप अपने आप, भीतर सिमट जाएंगे और जब आपके विचार बंद हो जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि मैं नहीं हूं आपकी जो रचनात्मकता है क्योंकि विचार भी एक रचनात्मकता है हम कहते हैं तो ना कि हम जब किताब को पढ़ते हैं तो किताब की रचना करते हैं जब हम एक कल्पना के अंदर एक पुष्प की कल्पना करते हैं तो उस पुष्प की रचना करते हैं तो इस तरह से हमारी वहाँ पर अमूर्ता भी नहीं है मतलब पूरी जड़ता है तो ये जड़ता की स्थिति है जो हमको स्मरण के रूप में याद आती है तो अभाव समाधि नाम के कोई चीज़ नहीं होता वो पूरे तर्कों से इसको सिद्ध कर देते हैं आप कहते हैं अत्रस्तक कृत्रिम हो गयेय अत अकृत्रिम गेयम पदवत सदा यह निंद्रा की तरह एक ये समाधि को जिसको हम कहते हैं अभाव समाधि वो एक निंद्रा की तरह होती है ये बातें हम विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन हम अपनी बात को स्पष्टता से समझाने के लिए कह रहे हैं कि अंदर जो आपने स्वचेतना है उसकी एक विधायक सत्ता है उस सत्ता को नकारा भी नहीं जा सकता उसको नकारना संभव ही नहीं है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं वो नहीं है उसको नकारना संभव नहीं है क्योंकि उसके समस्त अनुभव उसके द्वारा किए जाते हैं और उसके स्वयं का अनुभव चैतन्य की तरह होता है जो स्मृति के रूप में नहीं हो सकता वो जागृति के रूप में होता है तो अतस्तत कृत्रिम ज्ञेय सोषुप्त पदव सदा या ऐसी जो समाधि है जिसको अभाव समाधि कहते हैं वो निद्रा की तरह होती है और न तेयम स्मरमाणत्वम तत्व प्रतिपद्य क्योंकि वास्तविक समाधि स्मृति की तरह नहीं होती कि हाँ मेरे को स्मृति है कि मैंने बड़ा आनंद से नींद ली कि आप मैंने बड़ी आनंद से समाधि में अनुभव प्राप्त किया समाधि में स्मृति नहीं।, नहीं होती आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो समाधि एक जागरण है समाधि एक जागरण है बिल्कुल सत्य बताया आपने समाधि एक जागरण है और यह अभाव समाधि एक स्मरण है जैसे कि निंद्रा का स्मरण होता है मैंने कहा हाँ आज बड़ी बढ़िया नींद आई तो वो एक स्मरण है उस समय मात्र हमारी इंद्रियाँ सुषुप्त थी और एक मामूली सा एक स्मरण करने की क्षमता उसमें थी तो वो हम उस जड़ता जो हमारी निद्राई जड़ अवस्था है उस अवस्था से जब बाहर आते हैं तो जब हमारा संसार से पुनर अभियोग होता है उस समय हम उसको स्मृति के रूप में याद करते हैं लेकिन समाधि कभी स्मृति का कारण नहीं बन सकती क्योंकि समाधि तो अपने आप में जागरण है और वो स्मृति नहीं समस्त संसार की स्मृतियाँ उसकी गुलाम है क्योंकि समस्त स्मृतियों का वो कारण है तो समाधि खुद कैसे स्मृति बन सकती है यानी पूरे तर्क से वो ऋषि समझा रहे हैं कि अभाव समाधि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है वो मात्र आपके निद्रा है जिसको तुम अभाव समाधि बोल रहे हो अवस्था युगलम चात्र अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तृत्व शब्द तंत्र अब यहाँ पे दो शब्दों के बारे में ऋषि बताते हैं कि अवस्था युगलम यानी अब दो स्थितियां हैं जिसके बारे में बताते हैं कार्य कर्तृत्व शब्दतम अब एक है कर्तृत्व और एक है कार्यत्व ये दोनों चीजें वास्तव में उसी चैतन्य के रूप है इसको हम ऐसा समझ लें कि कर्तृत्व जो है वो अविनाशी है कर्तृत्व अविनाशी है चैतन्य है अपरिवर्तनशील है और जो कार्यत्व है वो परिवर्तनशील है विनाशी है दोनों जबकि परमेश्वर के ही दो भिन्न भिन्न भिन रूप जैसे कि स्वर्ण अविनाशी है गहना विनाशी है गहना फिर से वापस स्वर्ण बन जाएगा स्वर्ण फिर से गहना बन जाएगा और गहना बार बार स्वर्ण बन जाएगा लेकिन अगर हम कहें कि इसमें से विनाशी क्या है तो उस गहने का स्वरूप विनाशी है मूलतः गहना भी अविनाशी है लेकिन गहने का स्वरूप विनाशी उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सोने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ये सांसारिक भाषा में समझाने के लिए कह रहे हैं अन्यथा सोना स्वयं भी विनाशी है अगर तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वयं संसार खत्म हो जाएगा तो फिर स्वर्णा कहाँ सर जाएगा सूर्यचंद्र सब विनाशी है लेकिन अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ण भी अवि जिस तरीके से अविनाशी है और हर गहना विनाशी है तो गहना बदल के वापस स्वर्ण में आ जाएगा लेकिन उसी तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जितना कार्य रूप कार्य ब्रह्म है जो बाहर हमको संसार दिखाई दे रहा है वो कार्य रूप परमेश्वर है वो विनाशी चाहे वो सूर्य के रूप में हो चंद्र के रूप में हो पृथ्वी के रूप में मनुष्य के रूप में या मच्छर के रूप में हो या कीटाणु के रूप में हो हर रूप में वो कार्य ब्रह्म है यानी परमेश्वर है और वो विनाशी स्वभाव वाला है और उसका विनाश होने के बाद में वो क्या हो जाता है जैसे कि गहना विनाश होने के बाद में स्वर्ण बन जाता है वैसा ही वो जब विनाश होता है तो कहाँ जाता है वो सीधा सीधा कर्तृत्व भाव में चला जाता है वही कर्तृत्व भाव ही शिव है वही अविनाशी है और उससे पुनः वो स्पंदन के द्वारा संसार में कार्य ब्रह्म के रूप में पुनर्जन्म लेता है तो वो पूरा ब्रह्मांड का ये एक चक्र है ये सृष्टि चक्र नहीं है यह शिव चक्र है सृष्टि चक्र बहुत छोटा होता है जो संसार के अंदर ऐसे ऋतुओं का भी चक्र होता है जो एक साल के अंदर बदल के फिर अपनी जगह पर आ जाती है अभी दीपावली आई थी उसका मौसम आएगा अगले दीपावली फिर वही मौसम आ जाएगा तो ये हमारा ऐसे कि हमारे एक जीवन चक्र होता है ये जीवन की अवस्थाओं का चक्र होता है कि हम वृद्ध होने के बाद फिर से नए जन्म में प्रवेश करते हैं ये जीवन चक्र होता है ये करीब करीब वही सत्तर अस्सी नब्बे सौ साल का हो सकता है तो ऐसा ये शिव चक्र है जो हमारे मनुष्य की गणना के हिसाब से कई तो अरबों बरस का है लेकिन ये फिर भी वो चक्र ही है और जो एक सीमित समय के लिए बना हुआ है तो अवस्था युगलम चात्र कार्यकर्त तो शब्दतम कार्यता क्षयणी कार्यता का क्षय हो जाता है कार्यता क्षयणी तथा कर्तव्यम पुनराक्षय लेकिन कर्तव्यम यानी जो कार्य करने वाला है करता है वो अक्षय है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो अक्षय है और बार बार ये ब्रह्मांड क्षय होके उसी अक्षय में विलीन हो जाता है और उससे फिर कार्य रूप में फिर बाहर आ है फिर पूरा संसार क्षय होके वापस उस कर्तव्य रूप में उसके अपने मूल रूप में वापस समाज चैतन्य के रूप में वापस चला जाता है इस तरह से उसका वो दो रूप हैं एक रूप के अंदर वो विनाशी स्वरूप ले लेता फिर वापस अविनाशी स्वरूप में चला जाता है विनाशी स्वरूप और अविनाशी स्वरूप तो जिसका योगी का नजरिया योगी की दृष्टि इन दोनों रूपों में समरूप से परमेश्वर के दर्शन करती है वो वास्तविक पार्क है जैसे कि एक स्वर्णकार होगा तो वो देखेगा कि सोने में गहनों में कितना सोना है कितना खरा सोना है कितनी खोट है उसकी कीमत उस स्वर्ण से होगी उसको उसकी आकार प्रकार से नहीं उसके मूल स्वर्ण से उसकी कीमत वागता है इस तरह योगी पूरे संसार को दोनों को संभाव से देखता है तो दोनों अवस्थाएं अवस्था युगलम चात्र कार्यकर्तत्व शब्दता में दो शब्दों से बताई जाती कार्यता और कर्तृत्वता और कर्तृत्वता में कोई भेद नहीं है वो अभेद है वो शून्य डायमेंशन है मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता ना समय के द्वारा परिवर्तन आता है ना अंतरिक्ष के द्वारा कोई परिवर्तन आता है <coughs> तो कार्योन्मुख प्रयत्न यह केवल सोअत्र अब देखो उस योगी के बारे में बताएं जो अभाव समाधि की बात करता है कि मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं तो जब वो नहीं हूं नहीं हूं करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कार्यत्वम है यानी जो सतत क्रिएशन सतत संसार का जन्म करना या संसार को बनाना हम भी बनाते हैं कभी एक विचार को बनाते हैं तो एक शब्द को जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक, एक शब्द को बना रहा हूँ तो हम जो क्रियाएँ कर रहे हैं उन क्रियाओं पर रोक लग जाती है जब मैं कहता तो हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ और मैं डीप उसका विश्लेषण करता हूँ कि मैं नहीं हूँ तो कार्यत्वम खत्म हो जाता है मतलब कि उसकी क्रिएटिव पावर उस समय रुक जाती है तो कार्योन्मुख प्रयत्नों यह केवलम सोवत्र लुप्यता है सिर्फ कार्य की जो गति है वो रुक जाती है यानी क्रिएटिव क्रिएटिविटी जो है या रचनात्मकता कुछ समय के लिए रुक जाती है जब वो पूरी तरह से गहरे ध्यान करने का प्रयास करता है तो जिस तरीके से स्वप्नावस्था से आप गहरे नींद में चले जाते हो उस समय भी समस्त कार्यता रुक जाती स्वप्नावस्था में तो आप क्रिएट करते रहते हो आपने सपने में देखी है कार तो वो कार कहाँ से है वह आपने ही तो रची आपने स्वप्न में देखा है जंगल तो वो जंगल भी आपकी रचना है लेकिन जब बहुत गहरे नींद में चले जाते हो तो उस समय आपकी कार्य करने की क्षमता में एक अर्ध विराम लग जाता है कि आप इस समय थोड़े समय के लिए आप विचार भी नहीं करोगे को, कोई कार्य भी नहीं करोगे तो वो स्थिति बताते हैं कि कार्योन्मुख प्रयत्नों यह केवलम स्वेत्र लुप्यता है सिर्फ कर्तव्यता जो कार्य करने की क्षमता वो समाप्त हो जाती है तो क्या होता है तस्विन लुप्यता विलुप्त अस्मी यबुद्ध प्रतिपद्धत इसलिए वो कम समझ वाला व्यक्ति ये समझता है कि मैं ही लुप्त हो गया उसकी कार्य करने की क्षमता जब लुप्त होती है तो वो अबुद्ध व्यक्ति ये समझता है कि मेरे कार्य करने की क्षमता लुप्त होने के साथ मैं ही लुप्त हो गया क्योंकि वो अपने आप अपने आप का जो पहचान है उसकी उसकी अपने आप की पहचान उस कार्य करने की क्षमता से थी जबकि शेव दर्शन कहता है कि कार्य करने की जो गति है उसके रुक जाने से कार्य करने वाला नहीं रुक जाता, कार्य करने वाला तो फिर भी सोने के बाद फिर जाग सकता है और उसको स्मृति रहेगी सोने की उसके संसार के साथ जैसे स्पर्श होगा उसकी कार्यता फिर शुरू हो जाती है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आप उस समाधि में जाते हो जो निंद्रा के तुल्य है और उस समाधि में आप ये कहते हो कि मैं नहीं हूँ तो पहली बात तो ये कि आप अगर नहीं हो तो इस समाधि का अनुभव भी किसने लिया दूसरी बात जब वापस आप कहते हो कि मैंने ये समाधि से वापस आ गया तो वापस आया कौन जब तुम हो ही नहीं तो कैसे वापस आए? और जैसे ही तुम्हारी उस जगह पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुमको ऐसा अनुभव क्यों हुआ था कि जिस समय में तुम नहीं हो ये बात कहते हो तो तुम्हारी कार्यता यानी संसार को निर्माण करने की क्षमता कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और अबुद्ध व्यक्ति ये समझता है कि विलुप्त तो अस्मि मैं ही विलुप्त तो हो गया जबकि वो स्वयं विलुप्त तो नहीं हुआ स्वयं तो चिन्मय स्वभाव वाला है वो विलुप्त तो हो ही नहीं सकता उसको कोई समाप्त तो कर ही नहीं सकता है तो वो योगी उनकी बताते हैं कि वो योगी उस चिन्मय स्वभाव के बजाय उसकी कार्यता को पकड़ के बैठ गया उस कार्यता को ही वो ब्रह्म समझता है या कार्यता को ही वो समझता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप है कार्यता वास्तविक स्वरूप नहीं है वो तो नींद में भी समाप्त हो जाती है वास्तविक स्वरूपता तो कर्तृत्व तो है जो करने की क्षमता है जो फिर से जागृत हो जाती है क्योंकि वो समाप्त तो कभी होती नहीं न तु यो अंतर्मुखो भाव सर्वज्ञ गुणास्पदम अब वो वास्तविकता तो सत्य का सत्य का निरूपण ऋषि करते हैं कि परंतु अंतर्मुखी भाव में एक चैतन्य का अनुभव होता है जो समस्त संसार के गुणों का आधार है संसार में जितने गुण हैं गुण से मतलब है अस्तित्व और उनके भिन्न भिन्नता पूर्ण व्यवहार जैसे हमको दिखेगा सूर्य उसका अलग व्यवहार है चंद्रमा का अलग व्यवहार है धरती का अलग व्यवहार है व्यक्ति अलग अलग है उनके सबके अलग अलग व्यवहार हैं तो उनके जो समस्त गुण हैं उन समस्त गुणों का आधार वो अंतर्मुखी भाव है अंतर्मुखी भाव में उन समस्त गुणों को वो अंदर देख सकता है जैसे अपनी चेतना से वो जब संपर्क प्राप्त करता है अंतर्मुखी होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वही एक आधार है जबकि योगी कहता है कि मैं हूँ जब वो कहता है कि शिवोहम मैं ही शिव हूँ मैं ही चैतन्य हूँ अहम ब्रह्मास्मि, या शिवो अहम या अनलह, हक जो भी बोले वो एक ही बात बोलता है कि मैं हूँ मेरा अस्तित्व है और यही अस्तित्व इसी अस्तित्व में समस्त गुण समाये हुए हैं संसार के समस्त गुण यानी कि स्वर्ण कह रहा है कि मुझमें संसार के समस्त गहने समाये हुए हैं आप कोई सा भी गहना बना लो मुझसे ही समस्त गहना निकलेंगे तो जब योगी अंतर्मुखी होता है और अपनी चेतना से संपर्क करता है अपनी चेतना को अपना वास्तविक स्वरूप जानता है उस समय उसको अनुभव होता है कि संसार के समस्त गुणों का आश्रय यानी वहीं से वो गुण सब विकसित होते हैं और अंततः वहीं पर वो विश्राम प्राप्त करते हैं तत् कदाचित स्याद कदाचित या अनुपलब्ध बहुत एक प्रकार का कहना तो गुण भाषा में पूड़ भाषा में कही हुई बात है कि अगर वो आधार जिस आधार में समस्त गुण अंतर्निहित हैं जिसमें समस्त गुण अपना विश्राम प्राप्त करते हैं और समस्त गुणों का उद्भव वहीं से होता है अब अगर तुम कहो कि वो नहीं है तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड का लोप हो जाएगा ये पूरा ब्रह्मांड ही निगेट हो जाएगा मिल हो जाएगा ये ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा क्योंकि आज का विज्ञान जो क्वांटम भौतिकी बोलता वो भी यही बोलता है कि चेतना ही मूल है और ये जो ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है उस चैतन्य के कारण ही है क्योंकि अगर उस चैतन्य का प्रयोजन इस ब्रह्मांड में नहीं है तो ये ब्रह्मांड ही नहीं इसके एक सिंपल अपने छोटे सुधारण से अपन कई बार समझ चुके हैं कि अगर एक संगीत बज भी राय हम कहते हैं कर्णप्रिय है कर्ण तभी जब वहाँ एक कान है जो अंदर की तरफ खबर दे रहा है और एक चैतन्य है जो उस कान से सुन रहा है और उसको आनंद आ रहा है वो आनंद वास्तव में उस चैतन्य का स्वभाव है उसका मूल स्वभाव है जिस गीत को या संगीत को हम कह रहे हैं कर्णप्रिय है वो सचमुच में एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आपके अंदर के ढके हुए आनंद को वो उजागर कर रहा है जो आनंद वर्तमान माया के कारण ढका हुआ है आपकी सीमितता के पांच कंचुकों के कारण जो आनंद ढक गया है उस आनंद ढके हुए आनंद को उजागर करने के डिस्कवर करने, अनकवर करने के लिए वो संगीत कारक है और इसलिए वो संगीत करना प्रिय लगता है क्योंकि वो हमारे भीतर के आनंद को उजागर कर देता है यही बात हमारी हर वस्तु के साथ है जब हम अपना प्रिय भोजन करते हैं तो आनंद महसूस होता है वो आनंदता वो हमारे भीतर है हमारा स्वभाव है और वो भोजन उस आनंदता को अनकवर कर देता है खोल देता है डिस्कवर कर देता है ढक्कन हटा देता है और आनंद उच्छलायमान हो जाता है और हम आनंदित महसूस करते हैं कि आज बड़ा अच्छा भोजन मिला मज़ा आया खाने में हम इंद्रियों इंद्रियोंजन्य जितने भी अपने आनंद महसूस करते हैं कोई से भी इंद्रिया का आनंद है स्पर्श इंद्रिका हो दृश्य इंद्री का हो स्वाद इंद्री का हो घृण इंद्रिका का हो या श्रवण इंद्री का हो कोई से भी इंद्रियों का कोई जब भी आनंद महसूस करते हैं तो शिव ऋषि कहते हैं कि वो आनंद का क्षण है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपने आनंद पूर्ण स्वरूप का अनुभव ले सकते हो उस चैतन्य से जुड़ने का वो क्षण इसीलिए उपनिषदों में भी विद्याएं प्रचलित हैं एक है वैश्वानर विद्या वैश्वानर विद्या करती क्या है कि जब आप भोजन करते हो उसमें उसके कुछ श्लोक भी दिए हुए हैं तो भोजन को आप एक हवन की तरह करते हो कि जठराग्नि में आप हवि डाल रहे हो और उसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड के जीवों का पोषण करें क्योंकि उस समय जब वो भोजन करने का जो आनंद है हम उस आनंद पर मेडिटेट करते हैं इस पर मेडिटेट नहीं करते आज दाल के अंदर नमक कम है क्या आज ये है क्योंकि जैसे ही हम एक्स्ट्रावर्ट होते हैं बाहर के तरफ तो बहरे मुख हो जाते हैं तो हमारा ध्यान संसार की ओर चला जाता है जैसे ही अंदरमुख होते हैं तो हमारा ध्यान उस भोजन करने वाले यानी भोजन करने में जिसका प्रयोजन है उस चैतन्य की तरफ चला जाता है जिसका स्वभाव आनंद का है तो उस आनंद से जुड़ने के एक अवसर को जो हमको रोज प्राप्त होता है दिन में दो बार प्राप्त होता है सुबह शाम हम भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त अगर हम इंट्रोवर्ट हो जाए भोजन करते वक्त अगर हम अंतर्मुखी हो जाए और अंतर्मुखी होके भोजन करें तभी हमारे पूर्वज लोग या हमारे बुजुर्ग कहते थे खाना खाते खाते बोलो मत ध्यान से खाना खाओ उस ध्यान का मतलब ये नहीं था कि खाना कैसा है ये ध्यान करो कि खाने पर स्वाद पर ध्यान करो नहीं वो कहते थे कि खाने के स्वाद पर बस ध्यान करो खाने वाले पर ध्यान करो यही है वैश्वानर विद्या इसके द्वारा जब कोई भोजन करता है तो वो भोजन नहीं करता है वास्तव में हवन करता है यज्ञ करता है ऐसे ही क्षेत्र कहता है कि जितने भी हमारे इंद्रियजन्य आनंद हैं हमने इंद्रियजन आनंदों को वर्जित मान रखा था बहुत सारे आनंदों को वर्जित मान रहे हैं शिव दर्शन किसी आनंद को वर्जित नहीं मानता। वर्जित कुछ भी नहीं आप जो भी आनंद लो उस वो तब तक वर्जित या त्याज्य है जब तक हमारी ध्यान सिर्फ उस कारक पर है जैसे आप मिठाई खा रहे हो तो ध्यान मिठाई पर है कि मिठाई कैसी है इसमें शक्कर ज़्यादा हो गई या कम हो गई या ऐसी वैसी तब तक हमारा मिठाई खाना वर्जित लेकिन अगर हमारा ध्यान उस आनंद पर है तो मिठाई खाना हमारे लिए एक योग करने का ध्यान करने का अवसर हो जाता है इसलिए किसी भी इंद्रजन आनंद को उठाते वक्त खाने पीने देखने सुनने छूने कहीं का भी आनंद हो उस किसी भी आनंद को प्राप्त करते वक्त अगर हम अंतर्मुखी होने की कला सीख गए उस समय हमारा ध्यान बाहर के बजाय उसका हमारा ध्यान भीतर हो जाए अगर हम उस समय आनंद लेने वाले की तरफ उन्मुख हो जाए कि आनंद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और ये कौन उस आनंद को ले रहा है तो उस समय हम योग कर रहे हो और हमको योग करने के कितने अवसर प्रतिदिन प्राप्त होते हैं हमको अलग से योग करने के लिए ना तो किसी आसन पर बैठने की ज़रूरत है ना किसी प्रकार के प्रयोजन करने की ज़रूरत है ना किसी प्रकार का अनुष्ठान करने की ज़रूरत है वरन हम योग एक पंखा चल रहा है उसे ठंडी हवा आ रही है उसमें भी योग कर सकते हैं कि उस ठंडी हवा आने से जो हमको जो आनंद प्राप्त हो रहा है हमारा ध्यान पंखे पर रहता है कि आज बड़ी ठंडी हवा पे करा लेकिन अगर हम उस समय अंतर्मुखी होकर के सोचें कि ये आनंद कहाँ से आ रहा है तो हर आनंद हमारे लिए उस चैतन्य से जुड़ने का उससे योग करने का एक अवसर प्रदान करता है तो वही बताते हैं कि न तू अंतर्मुखो भाव परंतु यह अंतर्मुखी भाव सभी गुणों का आश्रय स्थान है और अगर इसको कहेंगे कि हम ये नहीं हैं तो फिर हमें कैसे कहते कि विश्व है क्योंकि अगर आधार ही नहीं है जिससे निकलने वाली किरणों के रूप में आप सब हम यहाँ बैठे हैं समस्त जो ब्रह्मांड जो प्रकट ब्रह्मांड है या प्रकट विश्व है या मैनिफेस्ट यूनिवर्स बोलते हैं तो वो अगर नहीं है उसका आधार ही नहीं है तो ये यूनिवर्स भी नहीं हम इसको भी कह देंगे कि यूनिवर्स भी नहीं है इसलिए यहाँ पर किसी बहुत धर्म की आलोचना करना हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं है लेकिन प्रसंगवश ये बात तुलना करने से हमको बेहतर तरीके से समझ में आती है कि हम अभाव का ध्यान नहीं कर सकते और हम जब अभाव अभाव, अभाव चिल्लाते कि मैं नहीं हूँ उसी समय मैं तस्दीक करता हूँ कि मैं हूँ क्योंकि तो जितने बार मैं कहूँगा मैं नहीं हूँ मैं यही कहूँगा कि मैं हूँ क्योंकि मैं चाहे कहूं कि मैं हूं या चाहे कहीं कि मैं ना हूं, दोनों परिस्थितियों में बात तो वही कह रहा हूं कि मैं हूं, क्योंकि कहे कौन रहा है? अगर मैं घर के अंदर से बोलूं मैं नहीं हूं, तो आप बाहर आवाज़ सुनते समझ जाओगे कि अंदर ही तो है तो बोल कौन रहा है कि मैं नहीं हूं तो ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं और मैं नहीं हूँ बोलने से भी तुम तो यही सिद्ध कर रहे हो कि मैं हूँ तो इस तरह से अभाव समाधि संभव नहीं है ये एक निद्रा अवस्था की तरह है ये मात्र स्मृति रूप है जागरण स्वरूप भी है जबकि वास्तविक समाधि जागरण के रूप में होती है जब आपकी नज़र खुल जाती है तीसरा नेत्र खुल जाता है प्रलय हो जाता है क्योंकि संसार समस्त हमको परमेश्वर के रूप में दिखाई देने लगता है और उसके रूप का प्रललय हो जाता है और रूप समाप्त हो जाता है और परमेश्वर का रूप उजागर हो जाता है चाहे कोई व्यक्ति हो वस्तु हो दिन रात या कोई बात सब कुछ हमको ईश्वर दिखाई देने लगती तो वो आबाव समाधि में संभव नहीं है और फिर आबाव समाधि का सबसे बड़ा विरोधी है कि अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर ये पूर्व विश्व का है जबकि अंतर्मुखी भाव में समस्त ऋषियों को या समस्त योगियों को ये अनुभव होता है कि मेरे अपने चैतन्य में समस्त संसार के गुण संसार की विरासत उसी में विद्यमान है जब वो ही नहीं है तो फिर संसार का ही लोप हो जाएगा तो फिर वो कहते हैं कि फिर ये समाधि पर बैठने वाले का ही लोप हो गया जब तुम हो ही नहीं तो तुम समाधि पर बैठने वाला कौन है उसी का लोप हो गया इसलिए ये इस्लोक को हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते कि ये उसके आधार को ही हटा के दे देता है तो संसार का आधार या योगी का जो आधार है वो आधार ही हट जाता है तो उस बिना आधार के न तो वो स्वयं योगी का अस्तित्व सिद्ध है न इस ब्रह्मांड का अस्तित्व सिद्ध है इस तरह से ये पूरे श्लोक जो हैं वास्तव में कुल मिला बौद्ध धर्म के विरोध में लिखे गए हैं लेकिन विरोध करना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है हमको किसी के विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला लेकिन चूंकि हमको अपनी बात कि हमारी चेतना एक विधायक सत्ता के रूप में एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है और जिस वास्तविक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है यार वास्तविक विधायक सत्ता के द्वारा ब्रह्मांड जन्म लेता है वो अंतर्मुखी भाव में हमको सदा उपलब्ध जब भी हम अंतर्मुखी होते हैं तो जितने भी योगी हैं उनको अंतर्मुखी भाव में वो जागरण में वो अपने चेतना में उस समस्त ब्रह्मांड को महसूस करते हैं और वो ब्रह्मांड ही समस्त वो हमारा वो चेतना ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है तो साधारण को हम नकार नहीं सकते वही बात इसके अंदर रखिए और हाँ गलती कहाँ होती है कि वो जब उसकी कर्तृत्वता समाप्त होती है मतलब कार्यता समाप्त होने लगती है जो कार्य करने की क्षमता रुक जाती है जो सतत हम कुछ करते हैं वो करने को कुछ समय तक वो रोक लेते हैं वो समझते हैं कि मैं समाप्त हो गया वास्तव में वो समाप्त नहीं हुआ वो तो वही है कोई व्यक्ति अगर कुछ दिनों तक कुछ ना करे इसका मतलब थोड़ा कि वो व्यक्ति समाप्त हो जाए ये तो उदाहरण की बात है लेकिन चेतना तो कभी समाप्त होती ही नहीं वो चैतन्यता सदा एक शाश्वत सत्य की तरह ही है और रहेगी ये हमारी आज की अवधारणा थी और इसके अंदर जो कार्यता है यानी प्रकट विश्व उसको यहाँ पर विशेष स्पंद नाम दिया गया है जो ब्रह्मांड है वो भी स्पंद से निर्मित है और जो चैतन्य है उसका भी स्वरूप अभिन्न है ब्रह्मांड का स्वरूप और शिव का स्वरूप दोनों में कोई भेद नहीं है दोनों का भेद लेकिन भेद है तो क्या है कि वो एक विशेष स्पंद है संसार एक विशेष स्पंद है और शिव एक सामान्य स्पंद है सामान्य स्पंद का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। यानी सभी स्वर्ण के नाम अलग अलग कह दोगे बोले कि ये तो मंगलसूत्र है ये अंगूठी है ये झुमके हैं ये कर्ण फूल हैं आपके नाम सब क्या अलग अलग दे दोगे है ना ये हुआ विशेष स्पंद लेकिन सामान्य स्पंद क्या है ये सब स्वर्ण ये सामान्य स्पंद है वैसे वैसे परमेश्वर शिव सामान्य स्पंद है पर संसार विशिष्ट स्पंद है जो जिसका एक एक एक एक अनगिनत आकार और अनगिनत रूप हमारे साथ इसलिए वो विशेष स्पंद कहला तो समझना आसान है हृदयंगम करने में थोड़ी सी कठिनाई है लेकिन ठीक से समझने के बाद में ये बात हमारे स्पष्ट हो जाती है कि हमारी चेतना में विधायक सत्ता है और वही विधायक सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड का कारण है उसका आधार है और उसी पर ये सारा संसार निर्मित है जो चीज़ देखने वाला नहीं है उसके अस्तित्व को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हम कहेंगे कि किसी अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए कोई ना कोई एक ना एक गवाह जरूरी है अगर एक भी गवाह नहीं है तो आप कैसे कह कैस सकते हो कि उसका अस्तित्व भी है इसके अंदर जो पार्टिकल फिजिक्स है जो भौतिक शास्त्र है सूक्ष्म कणों का जो भौतिक शास्त्र है जो वर्तमान में हमने बहुत सुना होगा नाम गार्ड पार्टिकल्स हिक्सबोसोन इस प्रकार के नाम सुने होंगे जो अभी पिछले तीन साल चार साल पहले जो अस्तित्व जिनका सिद्ध हुआ उसमें भी यही बात पखरता से उभरती है कि आपको एक पार्टिकल यहाँ दिखाई देता है एक यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ दिखाई देता है और हमें एक लाइन खींच देता ही हूँ कि ये यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ वैज्ञानिक कहते ऐसा क्यों नहीं कह सकती ये यहाँ पर प्रकट हुआ फिर विलुप्त तो हो गया फिर यहाँ प्रकट हुआ विलुप्त हो गया फिर यहाँ प्रकट हुआ ऊर्जा में बदल गया फिर यहाँ यहाँ पे मैटर में बदल गया फिर ऊर्जा में बदल गया फिर यहाँ मैटर बन गया अब बोला इसको सिद्ध करो कि नहीं तो अब हम सिद्ध तभी कर सकते जब हमने उसको देखा पार्टिकल को तो ये क्यों नहीं कह सकते जब देखा तभी वो क्रिएट हुआ हमारा देखने से ही क्रिएट हुआ और जब हम देखते तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया और तो बाकी हमने जहाँ उसको ऑब्जर्व किया उस जगह पर फिर से क्रिएट हो गया तो उसको आप काट ही नहीं सकते इस तरफ अकाट तर्कों से है ना भौतिक शास्त्र में सिद्ध हो चुका है कि क्रिएशन आप करते हैं चेतन ही क्रिएशन करता और ये नहीं कि रचना करने का धर्म चैतन्यता का है और वही वास्तव में ब्रह्मांड का आधार बात थोड़ी सी कठिन है समझने में लेकिन समझना इसको असंभव नहीं है बार बार हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे और इस समझने का ये मतलब नहीं है कि महत्वहीन बातें या शुष्क बातें समझने का यह है कि हमको जब ये बात समझ में आती है ब्रह्मांड का स्वरूप तो हमारी नज़र बदल जाता है एक बात और दूसरी बात हम वास्तव में आनंद के अपने भीतरी स्रोत से जुड़ जाते हैं आनंद हमारे भीतर है पर हम उसको बाहर खोजेंगे तो कैसे मिलेंगे वो आनंद तभी मिलेगा जब हम उसको भीतर खोजेंगे हम जब इन सत्यों को समझते हैं तो हमारी नज़र के सामने से सब दुनल हट जाता है और सत्य समझ में आने लगता है और वही हमारा उद्देश्य है। तो आज मेवाड़ जी का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं ग्यारह तारीख को जन्मदिन है और आज चूँकि आठ तारीख हो चुकी है तो उनको जन्मदिन की हम सबकी ओर से सब परिवार की ओर से बधाई और अगले पाँच मिनट में हम जन्मदिन बनाने का प्रयास करेंगे तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सखी सरकार की कर्णवार की